ब्राह्मण क्षत्रिय धर्म को धर्म नहीं मानता अपने लिए और क्षत्रिय ब्राह्मण धर्म को धर्म नहीं मानता अपने लिए और हिंदू मुसलमान या जैन सनातनी या सनातनी आर् समाजी धर्म को कितना बांटते हैं वो तो मालूम नहीं 150 पचास वर्ष पहले का और 150 पचास वर्ष के बाद की रहनी में रहनी में कितना फर्क होता है तो, तो जिसके मन में जो बात ठूस दी जाती है उसी को पकड़ करके वो रहता है तद बासित बपो स्वयं वो उसी वासना से अपने शरीर को बासित कर लेता है और अपने संकल्पों की हथकड़ी बेड़ी में बन जाता है और आ, संकल्प करने लगता है संकल्पयन स्वयं देही परिशोचति सर्वदा हमो देहा अधमोत्तम मध्यमा ये स्वयं देही अपने ही तो संकल्प बनाता है और फिर स्वयं उसके लिए शोक करता है एक दिल्ली में सज्जन थे तो वो कुछ ज्योतिष मुहूर्त तो मानते नहीं थे समाजी संस्कार से थे, थे बड़े अच्छे सज्जन पुरुष थे ईमानदार थे तो एक दिन उन्होंने ये निश्चय किया की कि हमारे लड़के का ब्याह अमुक तिथि तारीख को होगा कक्षा तो सात बजे घर से बारात निकलेगी आठ बजे जलूस वहां पहुंचेगा बारात पहुंचेगी द्वार चार होगा नौ बजे विवाह होगा अब हमारा बाजे वाले सात बजे नहीं आए बारात नहीं निकली हैं? नहीं निकली तो पाव पीटें और चिल्लाए की मुहूर्त बिगड़ा जा रहा है मुहूर्त बिगड़ा जा रहा है एक ने हंस के पूछा कि क्यों भाई मुहूर्त तो तुम्हारा ही बनाया हुआ है कोई मुहूर्त तो ज्योति के घर से तो आया नहीं है अरे अपना ही बनाया मुहूर्त है सात बजे ना से यात्रह बजे बारात निकलेगी और नौ बजे ब्याह नहीं होगा दस बजे होगा अपनी बनाई हुई बात उसमें इतना आग्रह क्यों है कि मुहूर्त बिगड़ा जा रहा है तुम्हारा चेहरा बिगड़ रहा है न तुम्हारा दिल बिगड़ रहा है तुम्हारा दिमाग बिगड़ रहा है तुम्हारा चेहरा बिगड़ रहा है सबसे बड़ी कीमती चीज तो अपना दिल है रक्षता रक्षता कोशा नाम अभी कोशम हृदय जसमिन सुरक्षित सर्वम सुरक्षित खजानों का खजाना अपना दिल है यदि इसको तुम सुरक्षित रखोगे तो सब सुरक्षित रह रहेगा नहीं तो तुम खुद ही तो बनाओगे रस्सी और खुद ही उससे बांध लोगे सात बजे का मुहूर्त खुद रखोगे और बंद, उससे बंध के छटपटाने लग जाओगे तो दुनिया में जितना दुख है वो अपने ही बंधन अपने ही हथकड़ी, बेड़ी की ये सारी की सारी छतपटी है सो ये जो अहंकार है इसके तीन शरीर हैं: अधम उत्तम और मध्यम तमोगुणी सत्वगुणी और रजोगुणी ये तमोगुण से स्थूल शरीर बना हुआ है जिससे मनुष्य कृमि और कीट बन जाता है और सत्वरूप जो संकल्प है उससे धर्म ज्ञान में रुचि होती है उसमें मोक्ष साम्राज्य पास रहता है और सुख होता है और रजो रूप जो संकल्प है वो व्यवहार में बहुत ज्यादा लगा देता है और मनुष्य के ऊपर दूसरे का रंग चढ़ जाता है तो परित्यज रूप में तन महामते संकल्प परमापनोति पदमात्म परीक्षय दृष्टि सर्वा परित्यज नियम्य मनसा मन स्वभाष्याभ्यंतरार्थ तो से संकल्प से क्षय को परि त्यज्य इसलिए तीनों प्रकार के जो तमोगुणी रजोगुणी और सत्वगुणी संकल्प हैं, उनको छोड़ देना चाहिए सत्वगुण से जागृत और रजोगुण से स्वप्न और तमोगुण से सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं को भी मैं और मेरी नहीं मानना चाहिए इनको छोड़ देना चाहिए और जो बात जो समझा बुझा करके तुम्हारे अंदर दृष्टि भरी गई है वासना भरी गई है वासना भरी गई है उसको छोड़ दो और अपने मन से सावधान होकर मन को काबू में कर लो सबाज्याभ्यंतरार्थ से संकल्प संकल्पस्य क्षय कुरु अपने मन से कोई संकल्प मत करो संकल्प का अर्थ होता है की तत्व तो है अद्वैत एक दो चीज दुनिया में है नहीं उसमें ये अच्छा है और ये बुरा है ये समयत्व की जो कल्पना है यही विकल्प उत्पन्न करती है कि तो ये अच्छा है हमको तो ये चाहिए लो एक सेठ जी थे हनुमान प्रसाद जी भाई जी सुनाया करते थे ते, ते, ते, एक सेठ जी थे दो भाई वो तो सच्ची घटना ही सुनाते थे एक दिन बाजार से जब वो लौटे तो दो आम लेके लौटे एक छोटा एक बड़ा एक बढ़िया एक घटिया तो जिस हाथ में बढ़िया आम था उधर उनके भाई का बेटा आया और जिस हाथ में घटिया आम था उसमें अपना बेटा आया झट उन्होंने हाथ बदल के बढ़िया वाला अपने बेटे को दिया और घटिया वाला भाई के बेटे को दिया अब वो भाई देख रहा था हमारा। अब खान पान हुआ दोनों बैठे, बोले भाई साहब अब आज तो सब हिसाब किताब ठीक करके बंटवारा हो जाना चाहिए ले ले तुम तो हमसे बहुत प्रेम करते हो बंटवारे की क्या जरूरत है बोले की भाई हमारे रहते ही जब तुम ऐसा पक्षपात करते हो तो हमारे मर जाने के बाद बच्चों पर कैसी आवेगी तो हम समझते हैं कि बंटवारा हो जा जाना चाहिए बाद में उस घर की व्यवस्था अच्छी नहीं रही ऐसा वो बताते थे अब देखो उनका संकल्प ही बिगड़ा हुआ है क्या संकल्प बिगड़ा है तो वो समझते हैं कि अपने बेटे को बढ़िया आम देना उत्तम है संस्कार ही तो बिगड़ा हुआ है ना यदि उनके संस्कार में ये होता कि दूसरे के बच्चे को अच्छा आम देना चाहिए और ये अच्छा है दूसरे के बच्चे को अच्छा आम देना अच्छा है और अपने बच्चे को मामूली आम देना अच्छा है अगर ऐसा उनके दिल में संस्कार होता तो घर द्वार क्यों बिगड़ता तो असल में ये मनुष्य अपने हृदय में जो सम्यक्त की कल्पना कर लेता है ये अच्छा और ये बुरा तो बाहर की वस्तुओं में भी होता है और भीतर की वस्तुओं में भी होता है आप कोई बुरी से बुरी बात बताओ हम बता सकते हैं कि वो तुम्हारे लिए कैसे हितकारी है अरे भाई कोई राग देने के लिए चीज आती है वो बुरी होती है।, है और कोई राग छुड़ाने के लिए आती है वो वो तो अच्छी होती है तो दुनिया में यदि तुमको मन में या बाहर कहीं दोष मालूम पड़ता है तो वो तुमको वैराग्य देने के लिए आता है राग देने के लिए आवे सो बुरा और वैराग्य देने के लिए आवे सो अच्छा एक संस्कार होगा और संसारी का संस्कार होगा कि जो राग दे सो अच्छा और जो वैराग्य दे सो बुरा तो ये संसारी और विरक्त मन के भेद से अच्छाई और बुराई आ जाती है कब बढ़िया तो एक महात्मा से हमने पूछा कि महाराज आप जिन लोगों में रहते हैं ये तो कुछ श्रद्धालु नहीं है ये तो आपसे कोई प्रेम भी नहीं करते हैं उड़िया बाबा जी महाराज से मैंने पूछा था बोला तो नाम ही लेके बता दे तो बोले कि बेटा जो लोग प्रेम नहीं करते हैं और श्रद्धा नहीं करते हैं उनके बीच में रहना सबसे बढ़िया होता है क्यों का उनसे वैराग्य मिलता है वे लोग वे लोग वैराग्य देते हैं और जो प्रेम करते हैं श्रद्धा करते हैं सेवा करते हैं तो उनके प्रति तो पक्षपात का उदय हो जाता है बिरस्त पुरुष को वहाँ रहना चाहिए जहाँ चार गाली रोज सहने को मिले है जहाँ निंदा सुनने को मिले तो ये संसार में जो अच्छाई और बुराई का ख्याल है वो जैसा जिसके मन में संस्कार डाल दिया जाता है उसी के अनुसार होता है उसमें कुछ पकड़ने लायक नहीं होता है संकल्प से क्षय करु बाहर और भीतर भीतर मन में ये वृत्ति रहे तो अच्छी और ये वृत्ति रहे तो बुरी लो। फस गए मन में तो सब तरह की वृत्तियां आएंगी। लड़ो अब उनसे अब हमेशा आदमी अखाड़े में रहे और कुश्ती लड़ता रहे तो उसका जीवन कभी सुखी हो सकता है, है? का अपने <coughs> अपने जीवन को हमेशा के लिए युद्ध भूमि में डाल देना और संघर्ष का ही जीवन बताना भीतर संघर्ष बाहर संघर्ष अरे बाबा कभी तो समाधि तो रहनी चाहिए ना तो बाहर की वस्तुओं के संबंध में भी और भीतर की वस्तुओं के संबंध में भी आपको तो सुनाया होगा एक बार हम लोग बरसात के दिन में बंबई में हो मोटर में जा रहे स्वामी प्रेमपुरी जी थे मैं था और भी कोई सज्जन होंगे तो इसी बीच में पीछे से टैक्सी वाला आया और वो सड़क पर जो गंदा पानी पड़ा हुआ था उसको उछालता हुआ गया तो हम लोग भीग गए और प्रेमपुर जी महाराज का तो मुंह भी खुला रहता था और जरा दांत वात नहीं थे तो पड़ गया उनके ऊपर तो अब हमारा ड्राइवर बड़ा नाराज हुआ कि ये दुष्ट टैक्सी वाले ने हमारे ऊपर जान के पानी डाला है तो प्रेमपुरी जी क्या बोले कि देखो जी भगवान के चरणामृत तो बहुत बार लिए थे लेकिन मोटर का चरणामृत तो कभी नहीं मिला था ये देखो ये है महात्मा का जो दृष्टिकोण है ना न बोले मोटर का चरणामृत तो कभी नहीं मिला था आज नया नया मिला है और हम सब लोग हंसने लगे और वो ड्राइवर भी हंसने लगा नहीं तो वो कहता था वो कहता था की हम भी अपनी मोटर आगे ले चलेंगे और इसको इसके ऊपर कीचड़ उछा लेंगे तो, तो तो तो तो भाई असल में अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा बना लेना ये है ना ये मन का काम है और जो सदा सावधान है वो सब को अच्छा बना सकता है वो प्रलय को भी अच्छा बना सकता है ये जो प्रलय हो रहा है और ये हमें समाधि अपने स्वरूप में स्थित करने के लिए हो रहा है आपको कभी गीता की बात हम सुना दें गीता में लिखा है कि समाधि से व्यवहार अच्छा है समाधि से व्यवहार अच्छा है क्योंकि जो समाधि लगाता है वो जोगी है और जो व्यवहार में पवित्र रहता है वो परम जोगी है आप लोग गीता के छठे अध्याय में जहाँ जोग का प्रसंग है वहाँ ढूंढ लो आत्मी न सर्वत्र पश्य जो अर्जुन सुखम बा जदिवा दुखम स योगी परमो मता। दूसरे का सुख और दूसरे दूसरे का दुख उसको कैसा देखे कि जैसे अपने ही सुख अपने ही दुख हो तो सजोगी परमो मता। वो परम जोगी है वो श्रेष्ठ जोगी है और भी गीता में कितनी बात है ध्यान से सांख्य से कर्म से उपासना से जो परमात्मा की प्राप्ति होती है वो अन्य मत है गीताकार का मत है ही नहीं है ध्यान आत्मनि पश्यंती के चित मारे कोई कोई आत्मा आत्मना अन्य सांखेन जोगे न अन्य सांखे नोगे न कर्म जोगे ना पर एक हाँ। वो भी दूसरे लोग हैं अन्य तेव मजानता श्रुता अन्य उपास भगवान साहब कहते हैं कि केचित एवं वदंती केचित एवं वदंती तो ये स्थिति है सो भाई ये यदि वर्ष सहसा तपश्चरसी दारूण पातालस्थस्थस्थस स्वर्गस्थि नान्य कचिद उपायस्ती संकल्पोपसमृत मेरे बेटे आ, मेरे प्यारे चेले ऐसे न में कीजिए और कुछ को संबोधन करके कहते हैं प्यारे यदि तुम पाताल में रहकर धरती में रहकर या स्वर्ग में रहकर के निष्पाप हजारों वर्ष तक तपस्या करोगे और बड़ा भयंकर तप करोगे तब भी यदि तुम्हारे भीतर संकल्प बना रहेगा तो तुमको शांति नहीं मिल सकती ये जो संयक की कल्पना है तुम्हारा संकल्प ही ऐसा होवे ऐसा न होवे ये जो तुम्हारे मन में संकल्प है वही तुमको दुख दे रहा है नान्य कष्ट उपायो संकल्प संकल्प का उपशम करने के सिवाय अपने संकल्प दुनिया को तुम मिटाना चाहते हो तुम चाहते हो कि ये आदमी ये न करे ये आदमी ये न करे ऐसा चाहते हो समाज ऐसा करे और समाज वैसा न करे तो ये शांति का मार्ग नहीं है ये विक्षेप का मार्ग है संकल्प छोड़ देने के सिवाय इस व्यक्ति के लिए शांति का और कोई उपाय नहीं है अनाबाधे विकारे स्वे अनाबाधे विकारे स्वे सुखे परम पावने संकल्पोप समय जत्नम पौरुषेण परम कुरु देखो अपना आत्मा क्या है अपना आत्मा यह है कि जिसके मरने का अनुभव कभी नहीं हो सकता ये ये अनुभव की पद्धति है कभी किसी को अपनी मौत का अनुभव नहीं हो सकता लोग सोते रहते हैं ना और कहो क्यों जी सो रहे हो तो बोलेंगे ना ना निद्रा स्वीकार नहीं करता हैं देखो गलती कहां कबूल करते हैं और गलती कभी कभी कबूल भी करते हैं तो अपने को अच्छा सिद्ध करने के लिए कि लोग समझें कि कितने अच्छे हैं अपनी गलती मान लेते हैं असल में आत्मा का स्वरूप निर्दोष है आत्मा का स्वरूप निर्निद्र है अपनी गलती कौन कबूल करे तो देखो अपना जो आत्मा है ये आबाद रहित है अनाबाद है कोई इसके मिथ्यात्व का निश्चय नहीं कर सकता कि मैं आत्मा नहीं हूं ऐसा निश्चय कोई माई का लाल ना दुनिया में कभी कर सका है ना आज कर सकता है ना आगे कर सकेगा मैं नहीं हूँ ये अनुभव कैसे होगा यदि कोई जबरदस्ती सोचने लगे कि मैं नहीं हूं तो जो सोच रहा है वही तो मैं अनुभव के क्षेत्र में अपने अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं हो सकता ये सोचेगा कि इतनी देर तक हमको कुछ नहीं मालूम पड़ा माने कुछ ना मालूम पड़ना मालूम पड़ा उसका भी अर्थ ही होता है कुछ ना मालूम पड़ना मालूम पड़ा तो आत्मा तो निर्वाद है इसकी सत्ता तो अनुभव के क्षेत्र में कभी मिट नहीं सकते और अभिकारे स्वय कोई विकार हमको बिकारी बना नहीं सकते क्योंकि ये पट्टे तो गुंडे की तरह जैसे गुंडे लोग सड़क पर चलते रहते हैं वैसे ये मन की सड़क में चलते हैं और ये कहो इनसे भीड़ जाओ ना, ये देखो इस सड़क पर मत चलना तो बार बार हे और तुम्हारे साथ है ना? तुमको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और आए और गए है न इनकी परवाह नहीं करना तो आत्मा जो है वो निर्विकार है इसकी मृत्यु का अनुभव नहीं हो सकता ये निर्विकार है और स्वे सुखे परमात्मनी और ये सुख स्वरूप है परमानंद स्वरूप है ये अपना आपा है और असल में दुनिया में दूसरी कोई चीज पवित्र नहीं होती वो तो शास्त्र की विधि से जो पवित्र होता है सो पवित्र होता है ये शास्त्र में बुरी बुरी चीजों के लिए ही मना नहीं है हाँ हाँ लोग गड़बड़ समझते हैं देखो कहीं निकला कि ये चीज नहीं खानी चाहिए बोला ये खाने से महाराज शरीर में कोई रोग होता होगा कोई आप होता होगा वैद्य तो यही कहेगा ना कि ये खाने से रोग होता है इसलिए मना है उसका तो दृष्टिकोण यही है नहीं नहीं इसलिए बढ़, बढ़, मना होता है शास्त्र में ये चीज बहुत बढ़िया है ये चीज बहुत बढ़िया है और बढ़िया समझ के तुम खा जाओगे तो तुम्हें नुकसान हो जाएगा इस दुनिया में लड़की बहुत बढ़िया बढ़िया है तो क्या तुम सबको घर में ले आओगे है रसगुल्ला अब बाजार में बहुत बढ़िया बना हुआ रखा है तो क्या तुम सब खा जाओगे मर्यादा बनाने की जरूरत केवल बुरे पदार्थों को छोड़ने के लिए नहीं होती अच्छे पदार्थों को छोड़ने के लिए भी अच्छे पदार्थों को छोड़ने के लिए भी मनाई होती है क्या सब अच्छा अच्छा तुम ही ले लोगे तो देखो सुख स्वरूप केवल अपना आत्मा है इसका होना ही परम सुख है इसकी निर्विकारता ही परम सुख है इसकी अमरता अविनाशिता परम सुख है और इसी के संबंध से दूसरे से तुम प्रेम करते हो क्यों मैंने तो किसी से प्रेम करोगे तो उसे तुम्ही को तो सुख मिलेगा ना बोले नहीं नहीं हम उसको सुख पहुंचाने के लिए प्रेम करते हैं बहुत बढ़िया है भाई तुम्हारी उदारता के लिए हम पहले से धन्यवाद दे देते हैं। तुम उसको सुख पहुंचाने के लिए प्रेम करते हो पर उसको सुख क्यों पहुँचाना चाहते हो आखिर उसको तुम सुख क्यों देना चाहते हो तो इसका उत्तर क्या है उत्तर है उसको सुख देने पर हमको सुख होता है अच्छा हमको सुख क्यों चाहते हो ये प्रश्न है ये प्रश्न कहीं दुनिया में है नहीं कि हमको सुख क्यों चाहिए है इसलिए सबसे बड़ी बात ये है कि सब सुखों का पर्यवसान अंत आत्मा सुख में है और सारी दुनिया अपने आप के लिए भगवान दर्शन देंगे किसके लिए तो बोले हम भाई भगवान को खुश करने के लिए उनका दर्शन चाहते हैं कब उनको खुश क्यों करना चाहते हो बोले उनको खुश करने में ही हमको खुशी होती है तो परम पावन पवित्र से पवित्र अपना आत्मा है ये परमानंद स्वरूप है निर्विकार है अनाबाध है इसलिए भाई कुछ भी जब तुम ही सबसे श्रेष्ठ सब कुछ हो तो उसमें संकल्प जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है संकल्पोपसमय यत्नम पौरुषेण परंकुरु इसलिए पौरुष से संकल्प की शांति का यत्न करो संकल्पयंतो संकल्प, संकल्प तंत निखिला भावा प्रोता किला न छने तंत न जानी महा व यां विभवा पर संकल्प की इस की रस्सी में संकल्प के धागे में संसार के सभी पदार्थ पूहे हुए हैं ये संकल्प किताब सबकी संगति लगा देती है ये आगे ये पीछे इसको प्राथमिकता दो इसको पीछे के लिए छोड़ दो ये अच्छा है ये बुरा है ये संकल्प से ही तो मारे मारे फिरते हैं ना दुनिया में जितना चलना है जितना फिरना है जितना आना जितना जाना है जितना करना जितना भोगना है इनको पाके खुश होंगे इनके इनको पा खुश अरे अपने को पा तो तुम खुश हुए ही नहीं अब दूसरे को पा क्या खुश हो मिला मिलाया जो अपना आप है मिला मिलाया जो अपना आप है परमात्मा का स्वरूप उसको प्राप्त करके तो तुम तो तो तो खुश नहीं हुए अब दूसरे को प्राप्त करके खुश हो जाओगे ये जानते नहीं है लोग इसी से हमारे महात्मा लोग कहते हैं जो होता है सो होने दो जो कहा जाता है सो कहा जाने दो जो मरता है मरने दो जो छूटता है छूटने दो जो आता है आने दो जो जाता है जाने दो ये तो सब प्रतीत का चक्र है इसमें कुछ भी सच्चा समझ के अगर फंसोगे बेटा तो दुख तुम्ही को भोगना पड़ेगा इसलिए संकल्प के की रस्सी में संसार के सारे भाव बधे हुए हैं छिन्ने तंतव न जानी महा क्व जानते विभवा पराहा जहाँ ये संकल्प की रस्सी कट गई कि ये हमको मिले और ये हमको न मिले ये संकल्प की रस्सी जहाँ कट गई वहाँ दुनिया में कोई भी वैभव कहाँ जाते हैं कुछ पता नहीं लगता है निसंकल्पो निसंकल्प प्राप्त व्यवहार परो भव संकल्प जाल से जीवो ब्रह्मयात निसंकल्प निसंकल्प जथा प्राप्त व्यवहार पर जैसा व्यवहार हो एक बार की आपको बात सुना मैं गया था उत्तरकाशी काशी तो महीने तक रह गया वहाँ उत्तरकाशी तो कुछ हमारे भगत प्रेमी लोग जो थे वो बाबा के पास गए पुड़िया बाबा जी महाराज के पास और बोले कि आप उनको चिट्ठी लिखवा दो आ जाए बाबा तो बोले कि मैं ईश्वर को बुलाने के लिए भी चिट्ठी नहीं लिखवा सकता <laughs> <laughs> उनको आना होगा तो आएंगे, उनको वहाँ रहना होगा तो वहाँ रहेंगे उनको जाना होगा तो जाएंगे हम हम चिट्ठी क्यों लिखवा है जो हो रहा है तो ठीक है वहाँ रह रहे हैं ठीक है और हम क्यों लिखवा है चिट्ठी तो असल में संकल्प की तंतु में ही ये सारी सृष्टि बंधी हुई है मैं और मेरा और ये अच्छा और ये बुरा छिन् तंतु न जानी महा वजानती विभवा पर एक बार भाई जी से मैंने कहा कि भाई जी आपके बारे में लोग ऐसा ऐसा कहते हैं तो आप लोगों का ये भ्रम तोड़ क्यों नहीं देते तो भाई जी बोले कि हमारे को तो, तोड़े टूटने वाला नहीं है हमको विक्षेप पावर होगा तो इसलिए जो लोग जैसा कहते हैं वैसा उनको कहने दो विरोध करने की कोई जरूरत नहीं विरोध करने जाएंगे असल में आ, ये जो मजहब हैं ये विरोध के मार्ग हैं मजहबी लोग परस्पर विरोध करते हैं और योग जो, जो है वो निरोध का मार्ग है मन का निरोध करो और भक्ति जो है वो अनिरोध का मार्ग है अनुरोध अनुरोध का मार्ग है अनुरोध का विरोध का मार्ग है मजहब निरोध का मार्ग है जोग अनुरोध का मार्ग है भक्ति और अविरोध का मार्ग है ज्ञान ज्ञान माने ना। ना। दोनों हाथ उठा रही और मार्दे गोली दोनों तो दोनों हाथ उठाया हुआ है है ना? गोली मारता है तो मार ले मैंने अनुरोध माने मन जहाँ प्यार करता है ना, उसके हिसाब से भगवान को पाना मन के मुताबिक छिन्ने तंत न जानी महा कान्ती विभवा पराहा निसकल्पो यथा प्राप्तो व्यवहार परो भव संकल्प मत करो जैसा सामने व्यवहार आ जाए वैसा कर लो यू भी बाबा है यहाँ यू भी बाबा है, है। रज्जब रोशन कीजिए कोई कहे क्यों नहीं हाँ हंस के उत्तर दीजिए हाँ बाबा यो नहीं है। है? हाँ है। हैं? हाँ बाबा यो नहीं तत्व देख के आए हैं अरे अपने मन में कल्पनाएं ठूस दी गई हैं ये अच्छा है और ये बुरा है इनको निकालने वाला महात्मा चाहिए हो जो सिद्ध पुरुष नहीं है जो जीवन मुक्त पुरुष नहीं है वो अपने मन में धसी हुई कल्पनाओं को निकाल ही नहीं सकता एक महात्मा होता है जो संसार के संपूर्ण अध्यारोप और अपवाद से विनिर्मुक्त है निस्कल्प यथा प्राप्तो हो व्यवहार करो संकल्प मत करो जैसा व्यवहार सामने आ जाए वैसा व्यवहार कर लो सबसे मिलिए सबसे जुलिए सबका लीजिये नाव हाजी हाजी करते रहिए और बैठिए अपने काम दूसरे को अपने मन से चलाना चाहोगे तब भी तकलीफ होगी और दूसरे के मन से तुम खुद चलना चाहोगे तब भी तकलीफ होगी इसलिए ताप कला को ताप कला को बिल्कुल मिटा देना चाहिए जहाँ संकल्प का जाल टूटा अपने ही संकल्प के जाल में मनुष्य अपने आप को बांध लेता है और फिर वो जीव हो जाता है और जहाँ संकल्प का जाल फटा वहाँ तो ब्रह्मता ही ब्रह्मता है तुम साक्षात पर परमात्मा हो अधिगत परमाथता मुपेत्य प्रसभा विकल्प जालमुच्च अधिगमय पदम तद्वितीय विसत सुखा सुषुप्त चित्त अधिगत परमाथत मुपेत्य जैसे हम परमार्थ को समझते हैं पीछे से जो अध्यारोपित अध्यस्त फूसी हुई जो बातें हैं जो हमारे मन पर हमारी बुद्धि पर थोप दी गई हैं उनको छोड़कर के सत्य का साक्षात्कार करो और जो विकल्प है अपने मन में दुविधा जो है ऐसा कि वैसा ऐसा कि वैसा उसको बिल्कुल दूर भगा दो और अद्वितीय पद का अनुभव करो इसी से परम सुख की प्राप्ति होती है और चित्त वृत्ति को तो ऐसी कर दो जैसे सोई हुई हो इस प्रकार वाल्मीकि जी महाराज ने उसको बोध कराया बाल्मीकिना बोधितो सौ कुशक सद्योग कई लोग ब्रह्म को कहते हैं ये बड़े धीरे धीरे जाता है अरे महाराज कहीं तो ऐसा खट से जाता है ऐसा खट से जाता है कि पता ही नहीं चलता कि ये ब्रह्म इतने दिनों से बना हुआ था और ये कैसे कैसे चला गया भ्रम को जाने के लिए हमको याद है हम जब 16-17 बरस के थे तो स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी के पास गए तो बोले कि देखो देखो पंडित जी अगर तुम्हें दुनिया में कुछ करने का मन हो तो करो और भोगने का मन हो तो भोगो अपना करना भोगना जब पूरा हो जाए तब हमारे पास आना और हम चुटकी बजावेंगे और हमारी चुटकी बजाते में तुमको तत्व ज्ञान हो जाएगा ये मिथ्या का मिथ्या जो मिथ्या है इससे झूठी चीज से छूटने में क्या लगता है यदि संसार सच्चा होता तो इससे छूटने में कोई विलंब भी हो सकता है परंतु ये तो झूठी चीज है सच्ची चीज नहीं है और इसमें बधे भी नहीं हुए हैं बधे हुए का भ्रम है, है? ब्रह्म ही है कि हम बंधे हुए हैं मान मानी मान मानी, मानी, मानी बंधन में आयो सूरदास नलनी को सुबटा कहू कौने जको मान मानी, मानी बंधन में आयो अपनी मान्यता के सिवाय बंधन है कहाँ सुगम हो वाल्मीकि सद्योग्रमा तत्काल कुश का ब्रह्म मिट गया और अंतर्मुख तो वही सर्वम अनुपूर्वश चार सहा भीतर ऐसी मुक्त है कोई बंधन नहीं है और बाहर से जैसे अनुकरण कोई नाटक कर रहा हो ऐसे करते हुए व्यवहार करने लगे है वाल्मीकि ने कुश और लव दोनों बड़े बुद्धिमान दोनों थे उनसे कहा सिद्धेखो जी तुम लोग गान तो करो सब जगह नगर में भी करो गलियों में भी करो रामचंद्र के आगे भी गाओ यदि रामचंद्र सुनना चाहते हो तो उनको सुनाओ भी लेकिन तुम दोनों इस बात का ख्याल करना कि उनसे कुछ लेना नहीं यदि रामचंद्र कुछ देना चाहें तो उससे लेना नहीं असल में ज्ञान के बदले में दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो ज्ञान का मूल्य चुका सके एक शरीर का दान कर देने से भी ज्ञान का मूल्य चुकता नहीं है क्यों क्या तो अनाधिकाल से अब तक देखो संसार में कितने शरीर मिले हैं और टूट गए हैं और बेमतलब गए हैं और बुराई में गए हैं उनमें से यदि एक शरीर किसी ने ज्ञान के मूल्य के रूप में दे दिया एक जीवन दे दिया तो वो तो उसका मूल्य नहीं होगा इसलिए तुम जो आनंद दे रहे हो उसके बदले में रामचंद्र यदि कुछ तुमको दें तो उसको बिल्कुल मत लेना नग्राह जुआम तब यदि किंचित प्रदा थे ये शिक्षा वाल्मीकि जी ने दीदी दे दी और दोनों भाई कुश और ल गान करते हुए विचरण करने लगे जहाँ जाए वहाँ गावे सब जगह गावे एक दिन श्री राम चंद्र ने उनका संगीत सुना ताम शुश्रूष शुश्राव का पूर्वचर्यातस्तः अपूर्व पाठ जाति गेये न समि फुलता एक दिन रामचंद्र भगवान ने सुना और वो सुना क्या अपना चरित्र ही सुना लो अपने ही किया हुआ काम सुनने को मिला लेकिन उसका पाठ तो बिल्कुल अपूर्व उसमें जाति ग्राम मूर्छा और संगीत का ऐसा पोट और उसमें ऐसा आलाप कि सुन करके रामचंद्र मुग्ध हो गए okay. हमने तो एक दिन वाल्मीकि रामायण का एक अंश, एक एक श्लोक है उसमें चंद्रकांता ननम रामम चंद्रमा के समान राम का मुख प्यारा है और महाराज गाने वादे ने ऐसा गा सुनाया और न जाने कितनी राग रागिनिया चंद्र कांता ननम रामम में ही उसने सुना दे बाल्मीकि रामायण का प्रसंग है तो रामचंद्र का चरित्र अपूर्व पाठ उसमें जाति ग्राम मूर्छा बिल्कुल अद्वितीय और आलाप बहुत बढ़िया सो रामचंद्र ने जब सुना तो वो आश्चर्य चकित हो गए अब दूसरे किसी काम में राजा रामचंद्र ने बड़े बड़े मुनियों को बुलवाया और बड़े बड़े राजाओं को पंडितों को वैदिकों को पौराणिकों को शब्द को और वृद्ध द्विजातियों को सबको उन्होंने बुलाया और सबको बुला करके वहाँ बैठा दिया और इसी बीच में वो दोनों गायक जो बालक थे उनको भी बुलाया हृष्ट मनसो राजानो ब्रह्मा ब्रम अब राजा लोग ब्राह्मण लोग पंडित लोग वो खुश कर सुनकर बड़े प्रसन्न हुए उनका संगीत सुन करके ते सर्दे हृष्ट मनसो राजानो ब्राह्मण आदे जिसकी राजा प्रशंसा करे और पंडित प्रशंसा करे और साधु प्रशंसा करे क्योंकि पंडित लोग कभी कभी लालच से भी प्रशंसा करते हैं और राजा लोग अपना काम निकालने के लिए भी तारीफ करते हैं तो राजा की प्रशंसा में स्वार्थ हो सकता है पंडित की प्रशंसा में भी स्वार्थ हो सकता है लेकिन महात्मा लोग जो प्रशंसा करते हैं उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं होता तो अब जो बड़े बड़े महात्मा थे सो सब आए जो पुराण के जानकार थे शब्द शास्त्र के जानकार थे वृद्ध थे ब्राह्मण थे अब उनके बीच में लव और खुश बैठ गए और वो गाने लगे सुन सुन के सब लोग बड़े प्रसन्न हुए रामम तु दारृष्टवा विस्मिता ही अनिवेश अबोचंद सर्व एवं थे परस्पर मथा गोगो ने राम को देखा और फिर एक बार दोनों बच्चों को देखा फिर एक बार दोनों बच्चों को देखा फिर राम को देखा सब के सब विस्मित हो गए पलक गिरना बंद हो गया और आपस में लोग बातचीत करने लगे इम राम से सदृश बिंबाद बिंबो दिम्ब दिताऊ ये दोनों बालक तो राम के समान हैं जैसे बिंब में से बिंब निकला हो ये तो बिल्कुल वही मूर्ति जैसी राम की मूर्ति है वैसी ही मूर्ति इनकी मालूम पड़ती है जटिलौ जदि न साम न विशेषम नाभिगछामो राघ अवश्य नो जदि इनके सिर पर जटा न होती और जदि ये वृक्ष की छाल का वस्त्र धारण किए हुए न होते भोज या केले की छाल पहनने की पहले प्रथा तो फिर तो राम में और इनमें कोई फर्क है की नहीं मालूम पड़ता का ये तो जैसे राम है वैसे ये दोनों हैं सब लोग आपस में ऐसी बातचीत करने लगे एवं सम्बद्धताम पेशा पहले लोग रूप देख करके दोनों बालकों के रूप में और राम के रूप में इतनी समानता देख करके सब के सब आश्चर्य चकित हो गए और आपस में विस्मित होकर के बातचीत करने लगे इसी बीच में लव और कुश ने अपना संगीत प्रारंभ किया उपक्रम हुआ प्रवृत्ति हुई ऐसा मधुर संगीत उन्होंने सुनाया ऐसी गांधर्व विद्या, गांधर्व वेद, विद्याद गान सुनाया, जो मनुष्य तो गा ही नहीं सकता अब दो दोपहर के बाद का समय था रघुनंदन भगवान श्री रामचंद्र ने वो मधुर गीत सुना भरत जी को बुला करके बोले की इन लोगो को दस स्वर्ण मुद्रा दे दो तो दोनों बालकों ने कहा कि महाराज हम लोग तो पेड़ पर से फल फूल ले करके खाए लेते हैं और कुटिया में रह लेते हैं हम लोग सोना लेके क्या करेंगे उबाच बरतम चाभ्याम दीयता मयुतम बसु दीयमान सुवर्णम तु न सज जगृित न सजगृहित दोनों बालकों ने साफ मना कर दिया कि महाराज हम लोग सोना लेकर क्या करेंगे कि मन सुबर्ण न ना, राजन नव बन्य भोजनऊ हम तो दोनों जंगली वस्तु का भोजन करते हैं हम सोना लेके क्या करेंगे वो तो जिनको सारी भोजन करना हो उनको रूपए पैसे की जरूरत पड़ती है, है? तो पेड़ की छाया में रह लिया फल तोड़ के खा लिया अब रूपये पैसे की क्या जरूरत है हमको सं्यज संदत्तम जगम तुर्मुनि सन्निधिम ला के उनके सामने रख दिया गया पर वहाँ छोड़ करके वो तो उठे और वाल्मीकि जी के पास चले गए एवं श्रुवा तुचरितम राम स्वश विस्मित ज्ञातवा सीता कुमार उत शत्रुन चेदम अब्रवीत उनका ये अपना चरित्र सुन कर के रामचंद्र स्वयं बड़े विस्मित चकित हुए जब ये मालूम हुआ की ये तो सीता जी के बेटे हैं तब शत्रुघ्न को बुला करके उन्होंने कहा शत्रुघ्न हनुमान सुसेण विभीषण रंगत और महात्मा भगवान वाल्मीकि ये सब के साथ, वहां आए आये को बुला करके ले आओ शत्रुघ्न जी और सीता के सहित वाल्मीकि जी को भी ले आओ और इन सब पार्षदों के बीच में जनकनंदिनी सीता अपना विश्वास दिला में और सब लोग जाने कि उनके अंदर किसी प्रकार का दोष नहीं है अब सीताम तदवचन श्रुता गता सर्वे की विस्मिता रामचंद्र का वचन सुनकर के सब के सब आश्चर्यचकित हो गए और सीता जी के पास गए और राम का संदेश उन्होंने वाल्मीकि को और सीता को दोनों को दिया वाल्मीकि जी समझ गए कि राम क्या चाहते है सर्व ज्ञावा वाल्मीकि अब्रवीत स्व करती वही सीता शपथ हम जन वाल्मीकि ने कहा कि ठीक है सारी जनसभा जुड़े सारी प्रजा के बीच में कल सीता शपथ करके बता देंगे कि वे कैसे निर्दोष हैं जो परम परमं पति रे वन संशय स्त्रियों के लिए परमेश्वर है तो अपना पति है अपना पति ही परम देवता है इसमें कोई संशय नहीं श्रुत्वा तत्वा सर्वे प्रचुर वचहा अब ये बात वाल्मीकि जी के सुन कर के सब लोग रामचंद्र के पास गए और वहाँ जाके सुना दिया राघवस्या रामोपी श्रुत्वा मुनि वचस्त जब आ, रामचंद्र ने मुनि का वचन सुना और राम का वचन भी सुना और मुनि का वचन भी सुना तो सब के सब राजा मुनि सब के सब बोले देखो सब लोग कल इकट्ठे हो और सीता जी के शपथ को आ, सब लोग देखें सब लोगों को बुला लिया जाए कल सारी प्रजा इकट्ठी हो जाए सीताया शपथ हम लोग बिजानन तु इत्युक्ता राघव है लोका सर्वे दिद्रक्षवः सीता जी का शपथ सारी दुनिया शुभ और अशुभ ये शपथ जाने अब रामचंद्र के ऐसा कहने पर सब लोगों के मन में शपथ के दर्शन की बड़ी इच्छा हुई ब्राह्मण क्षत्रिया वैश्या शुद्राश्चैव हर्षया बान राश समाज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और बड़े बड़े ऋषि महर्षि और बानर भी बड़े कौतूहल के साथ सीता जी का शपथ देखने के लिए आए ततो मुनि तथो मुनिवर स्तूरण सीत समुपागमत अग्रत सृशिंग मुखी श्री वाल्मीकि जी महाराज सीता को ले कर के उस जन समाज में पधारे और आगे आगे ऋषि और पीछे पीछे सीता जी और दोनों उस जन समाज में आ गए लोगों को ऐसा लगे कि स्वयं लक्ष्मी पधार रही हैं इस सभा में और सीता जी हाथ अपनी दो जोड़े हुए थे अंजलि बांधे हुए थे उनके गले में आंसू थे और वो यज्ञ मंडप में आईं ऐसा लगे कि जैसे साक्षात लक्ष्मी यज्ञ मंडप में आ गई हैं ब्रह्मा के पीछे पीछे चल करके अब तो साधु साधु साधु सब लोग सीता माता की जय हो सीता माता की जय हो साधु साधु ऐसी ध्वनि करने लगे अब वाल्मीकि वाल्मीकि जी ने उस सभा में प्रवेश करके कहा दास रथे सीता सुब्रता धर्मचारिणी अपापाते थे पुरात्यक्ता मामाश्रम समीपत हे दशरथ नंदन राम ये तुम्हारी सीता अत्यंत पवित्रता है पवित्र हैं, पतिव्रता हैं और धर्म के अनुसार आचरण करने वाली हैं। इनके अंदर कोई बुराई नहीं है तुमने पहले मेरे आश्रम के पास छोड़ दिया था क्योंकि तुम्हें लोक आपवाद का भय था सो तो ये सीता सबके सामने ये बात शपथ करके और प्रत्यक्ष करके बतावेंगी कि इनके अंदर किसी प्रकार का दोष नहीं है ये परम पवित्र है ये सीता जी के दोनों पुत्र हैं जो एक साथ जुड़ुआ पैदा हुए हैं ये तुम्हारे पुत्र हैं तुम मेरे बारे में ये निश्चय कर लो कि मैं प्रतिता का दसम पुत्र हूं और मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है इसलिए मैं सच सच कहता हूं कि ये सीता तुम्हारी पतिव्रता पत्नी हैं और ये दोनों तुम्हारे पुत्र हैं अब आगे का प्रसन्न कल खिले तेरी पीली गादनम वंदे मनिका मनिका